ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अथ शब्द पर विचार हो रहा है भगवान भाष्यकार ने प्रथम वाक्य में ही अथ शब्द यहां आनंतरीय अर्थ में है प्रारंभ अर्थ में नहीं है ये बताया आरंभ अर्थ का वाक्यार्थ में समन्वय न हो पाने के कारण और अर्थ शब्द को मंगल अर्थ में क्यों न माना जाए इस शंका का समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने लिखा कि अर्थांतर प्रयुक्त एवं अर्थ शब्द श्रुत्या मंगल प्रयोजनों भवती अथ शब्द का भी यहां पर आ, मंगल रूप अर्थ करते हैं तो उसका वाक्यार्थ में समन्वय नहीं होता वाक्यार्थ है ब्रह्म विचार की कर्तव्यता और ये आनंतरियादि जो अर्थांतर है मंगल की अपेक्षा अथ शब्द के उन अर्थांतर में प्रयुक्त अथ शब्द का उच्चारण तथा श्रवण ही मंगल का संपादक होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अथ शब्द का व्यास जी आनन्तर्य अर्थ में प्रयोग करते हुए उच्चारण किए हैं इतने मात्र से ही मंगलाचरण भी संपन्न हो जाता है अर्थांतर में यानी मंगल से अतिरिक्त अर्थ में वक्ता के द्वारा उच्चार्यमान अथ शब्द वक्ता के मंगल का संपादक बन जाता है श्रोता का अर्थांतर में श्रोत अथ शब्द मंगल संपादक बन जाता है मंगल रूप प्रयोजन का संपादक बनता है इसे समझाने के लिए टीका कार ने टीका में शंखनाद या वीणा आदि का उदाहरण बताया तो ये जैसे शंख ध्वनि का श्रवण वीणा का श्रवण ये श्रोता के मंगल का संपादक होता है ऐसे ही ये अथ शब्द भी श्रवण मात्र से मंगल रूप प्रयोजन का संपादक बनेगा और अर्थ शब्द का जैसे अन्यत्र पूर्व प्रकृत अपेक्षा अर्थांतर उत्तर अर्थ में अर्थांतरत्व रूप अर्थ होता है प्रपंचो मिथ्या ऐसा कहीं प्रकृत हो और वहां पर कोई एक विकल्प उपस्थापित करे कि अथ मतम प्रपंच सत्यम प्रपंच सत्य प्रपंच सत्य है करके तो यहां उत्तर अर्थ जो प्रपंच सत्यत्व उसमें पूर्व प्रकृत अर्थ जो प्रपंच मिथ्यात्व है उसकी अपेक्षा अर्थात ये अथमतम प्रपंच सत्य इस वाक्य में प्रयुक्त अथ शब्द का अर्थ है जैसे ऐसे यहां पर अथातो तो सूत्र में अथ शब्द को पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा इस सूत्रस्थ अर्थ में ब्रह्म विचार में, इस में इस सूत्र अर्थ है वाक्यर्थ है ब्रह्म विचार की कर्तव्यता ब्रह्म ब्रह्म विचार इस ब्रह्म विचार इसमें की कर्तव्यता में पूर्व प्रकृत अर्थ का अर्थांतरत्व बताने वाला अर्थ शब्द माना जाए एक शंका हुई इसका समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि पूर्व प्रकृत अपेक्षायाच फलत आनंदरिय अव्यतिरेका तो पूर्व प्रकृत जो अर्थ है उसकी अपेक्षा अर्थांतरत्व ब्रह्म विचार की कर्तव्यता में ये अर्थ यदि लेते हैं तो ये अर्थ फल द्वारा अंतर्भूत होता है रूप अर्थ में ही तो रूप अर्थ का ही संपादक बन जाता है तो इस प्रकार ये पूर्व प्रकृत अपेक्षायाच फलत आनंतरीय अव्यतिरेक तो इस वाक्य की जो टीका है इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इसका चाना? अच्छा अच्छा तो आपको हो गई ज़्यादा तो पूर्व प्रकृत अपेक्षायाच फलत आनंदर अव्यतिकात इसका एक प्रकार से अर्थ टीका में हो गया है यद इत्यादि से अर्थांतर बता रहे हैं टीकाकार कि यद पूर्व प्रकृत हेतु अपेक्षाया या यद अर्थांतरत्व ऊपर वाली पंक्ति में ह यद्वा पूर्व प्रकृते अर्थे अपेक्षा यस्या यहांता फल ज्ञान तद्वारा तस शब्दार्थता तज्ज्ञान एक अर्थ किया यानी पूर्व प्रकृत अपेक्षा इसमें बहुरी समास मानते हैं यदवा इत्यादि में पहले था तत्पुरुष समास तत्पुरुष या बहुरी समास मानकर के पूर्व प्रकृत जो अर्थ है उस पूर्व प्रकृत अर्थ विषयक अपेक्षा पूर, पूर्व प्रकृते अर्थे ये सप्तमी है विषय सप्तमी अपेक्षा के विषय को बताने वाला है पूर्व प्रकृत शब्द तो पूर्व प्रकृत अर्थ विषयक अपेक्षा जिसको है उसे कहा जाएगा पूर्व प्रकृत अपेक्षा से पीतांबर इत्यादि में पीले वस्त्र है जिसके उसे पीतांबर कहा जाता है अन्य पदार्थ व्यक्ति विशेष हुआ ऐसे ही यहाँ पर बहुरी समास में अन्य पदार्थ है अर्थांतरता तो पूर्व प्रकृते अर्थे अपेक्षा यस्या अर्थांतरताया वो अर्थांतरता है पूर्व प्रकृत अपेक्षा शब्द का अर्थ और वो जो पूर्व प्रकृत अपेक्षा शब्द का अर्थभूत अर्थांतरता है उसका आनंदरिय रूप अर्थ में ही अंतरभाव होता है आनंदरिय अव्यतिरिक्थ यानी आनंद अर्थांतरता कोई एक आनंतरिय से भिन्न अर्थ नहीं है आनंतरीय रूप ही है वो ये कह रहे हैं इस दृष्टि से ये बहुवरी समास कर दिया कि अपेक्षा यश्या अर्थांतरताया है और तस्या ये ष्टी तत्पुर ष्टी षष्ट पद प्रयोग है पूर्व प्रकृत अपेक्षा इसलिए तस्या एक पद जोड़ दिया और वो जो अर्थांतरता है उसका जो फल है वो क्या है ज्ञान विचार का और उस ज्ञान द्वारा यानी फलत में तहसील प्रत्यय है तृतीयांत से इसलिए फलत का अर्थ कर दिया फल द्वारा और फल शब्द का अर्थ है ज्ञान तो उस अर्थांतरता का ज्ञान रूपी फल द्वारा क्या होगा आनंतर्य में अव्यतिरिक अनंतर्य से अभेदी होगा वो तो आनन्तर्य रूप अर्थ से भिन्न अर्थांतरता नहीं होगी आनंदर्य रूपा ही अर्थांतरता होगी वो क्यों तो कहते तज ज्ञाने तस्या ज्ञान तो अंतर अंतर्भाव तो। तज तो ज्ञान यानी आनंतरीय ज्ञान में तर्थांतरता ज्ञान तो अंतर्भावात् ज्ञान द्वारा अंतरभाव होने के कारण न अथ शब्दार्थता इसलिए अर्थांतरता पूर्व प्रकृत अपेक्षा अर्थांतरता ये अर्थ यहां अर्थ शब्द का नहीं होगा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में ये पूर्व प्रकृत अपेक्षाश्च फलत आनन्तरी अव्यतिर तो। इस वाक्य का अर्थ टीकाकार ने यद्वा करके एक और एक अर्थ बताया अब सती च आनतरिया यथा इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है एक शंका के रूप में टीकाकार अवतरण लिखते हैं कि ननु नु आनतर आनंद अवधि कह आह आ इति। तो कहते मान लेते हैं अथ शब्द आरंभार्थक नहीं है मंगलार्थक भी नहीं है और पूर्व प्रकृत अपेक्षा अर्थांतरत्व का भी ब्रह्म विचार में ज्ञापक नहीं है अपितु जो शुरू में भाषकर भगवान ने अर्थ बताया तथा अथ शब्द आनन्तर्थ परिगृह थे इस वाक्य से वो आनन्तर्य रूप अर्थ में ही अथ शब्द है ये मान लिया पूर्व पक्षी कहता है कि आनन्तरियर्थकत्वी यानी सूत्रस्थ अथ शब्द में आनन्तर्य अर्थकत्व स्वीकार कर लेने पर भी क्या करना पड़ेगा कहते आनन्तर्यस्य अवधि कह जो आनन्तरीय रूप अर्थ है अथ शब्द का ये अवधि सापेक्ष होता है उसको अवधि की अपेक्षा होती है किसका आनंतर्य? तो वो आनंदरिय अवधि सापेक्ष होने से आनन्तर्य के द्वारा अपेक्षित अवधि कौन है यह बताना होगा किसके? हा किसका आनंदर्य जिसका आनन्तर्य होगा वो हो जाएगा आनंदर्य का अवधि तो अथ शब्द किसके आनन्तर्य को बता रहा है ब्रह्म विचार में जिसके आनंतर्य को बता रहा है उसे बताना होगा वो कौन है इस प्रकार की शंका हुई इस शंका का समाधान करते हुए भाष्कर भगवान लिखते हैं कि सती च आनतर यथा धर्म जिज्ञासा पूर्व वृत्तम वेदाध्ययन नियम नपेक्षते एवं ब्रह्म जिज्ञासा पूर्व वृत्तम नियमेना न अक्षते तदव्यम तो कहते हैं सती चान्या अभी तक के विचार से अथा तो सूत्र में अथ शब्द आनत अर्थ में है ये निश्चित होने पर सती चान का अर्थ है अब कहते हैं जैसे धर्म जिज्ञासा पूर्वृत्तम वेदाध्ययन नियम न अक्षते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इसमें भी अथ शब्द आनतरिय अर्थ में है और धर्म विचार में आनन्तर्य बता रहा है उस धर्म विचार में आनन्तरिय बताने वाले अथ शब्द का अर्थभूत आनन्तर्य का अवधि वहां पर है वेदाध्ययन तो इसलिए कहते हैं कि यथा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तम वेदाध्यनम नियमे न अपेक्षते तो धर्म विचार से पूर्ववृत्ति यानी असाधारण कारण पूर्ववृत्तम शब्द का अर्थ है धर्म विचार से अव्यवहित पूर्व में रहने वाला जो धर्म विचार का असाधारण कारण है अध्यप कौन है वेदाध्यन उसकी नियम से अपेक्षा है इसलिए वही अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द के अर्थभूत आनन्तर्य का अवधि बनता है वेद अध्ययन अर्थ निकलता है वेद अध्ययन के अनंतर धर्म निर्णय अनुकूल धर्म विचार करे वेदार्थ निर्णय अनुकूल वेद, वेद विचार करें ये तो ब्रह्म निकलता है तो ब्रह्मजिज्ञासकता है जैसे ऐसे एवं ब्रह्म ब्रह्म जिज्ञासाया जिज्ञासापि कत ब्रिज्ञा नियमेन निपेक्षते तदेव आन अवधि वक्त ऐसा थोड़ा अध्यय करके वाक्य को पूरा करना तो ब्रह्म जिज्ञासा भी ब्रह्म जिज्ञासा शब्द से लक्षित ब्रह्म विचार अपने असाधारण कारण के रूप में नियम से जिसकी अपेक्षा करता है उसे ही बताना होगा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द के अर्थभूत आनन्तर्य के अवधि के रूप में ब्रह्म जिज्ञासा से लक्षित ब्रह्म विचार का जो असाधारण कारण है उसका आनंतरीय अथ शब्द ब्रह्म विचार में बताता है यह कहना पड़ेगा जैसे वेद अध्ययन वेदार्थ निर्णय अनुकूल विचार का हेतु है असाधारण कारण है इसलिए वेदार्थ विचार में कारण माना जाता है वेदाध्ययन को उसका अनंतर्य अर्थ शब्द बता रहा ऐसे यहां पर भी ब्रह्म विचार का असाधारण कारण जो पूर्ववृत्तम शब्द से लेना असाधारण कारण को जो होगा उसी को आनन्तर्य के अवधि के रूप में बताना चाहिए वही होगा आनंदर्य का अवधि अब वो जो असाधारण कारण निश्चित होगा उसे माना जाएगा आनंदर्य का अवधि ये सामान्य रूप से यहां पर उत्तर दिया अब शब्द से ग्राह्य कौन है जो आनंदर्य का अवधि बनेगा तो कोई कहता है कि वेदाध्ययन को ही माना जा ब्रह्म विचार का भी असाधारण कारण धर्म विचार के असाधारण कारण के तरह तो इसलिए भाष्कर भगवान ये लिखते हैं कि स्वाध्याया नु समान इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार सतीच आनन्तरिया इस वाक्य का पहले अर्थ बताते हैं फिर स्वाध्यान तु समान का अवतरण है तो थोड़ी टीका है उसको देखिए यह नियम पूर्ववृत्तम यानि पूर्वभावी असाधारण कारणम पुष्कल कारणम इतिहावत ये पूर्ववृत्तम शब्द का नियमे न शब्द का अर्थ बताया कि जो असाधारण कारण है पूर्वभावी असाधारण कारण है उसी को पुष्कल कारण इस शब्द से भी कहा जाता है पहले टीकाकार ने सामग्री शब्द का प्रयोग किया था सामग्री फल यो रेव मुख्य मुख्यम आनतरियम अव्यवधानात वो जो सामग्री है उसी सामग्री को यह पुष्कल कारण असाधारण कारणम इस शब्द से कहा जा रहा है भाष्य में उसे पूर्ववृत्तम शब्द से कहा गया इसलिए भाष्यस्थ पूर्वृत्तम शब्द का टीकाकार ने अर्थ किया असाधारण कारण या पुष्कल कारण इत्यर्थ तो यह नियम न पुष्कल कारण यानी असाधारण कारणम तदेव अवधि इति वक्तव्यम वही आनन्तर्य का अवधि होगा जो असाधारण कारण निश्चित होगा ब्रह्म विचार का ये इस वाक्य का अर्थ है अब कौन है असाधारण कारण कोई कहता है वेदाध्यन को ही कहो तो वो शंका करके समाधान किया जा रहा है कि ननु अस्तु धर्म विचारे इव ब्रह्म विचारे भी वेदाध्ययनम पुष्कल कारणम इत आह स्वाध्यायेति तो कहता है जैसे धर्म विचार में पुष्कल कारण माना गया वेदाध्ययन को ऐसे ब्रह्म विचार में भी वेदाध्ययन ही पुष्कल कारण है ये माना जाए जो पुष्कल कारण होगा वो आनन्तर्य का अवधि होगा तो धर्म विचार जैसे वेदाध्ययन के अनंतर किया जाता है ऐसे ब्रह्म विचार भी विचार भी वेदाध्यन करें यह अर्थ निकलेगा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का यदि वेदाध्ययन को ही पुष्कल कारण मानते हैं तो उसी को मान लो ये पूर्व पक्षी ने आग्रह किया एक प्रकार से भगवान भाष्यकार कहते हैं कि स्वाध्याया नु समानम तो समानम शब्द का अर्थ है साधारण कारण है पुष्कल कारण नहीं है असाधारण कारण नहीं है वेदाध्यन वो उसमें तो रहेगा ही लेकिन ये ब्रह्म विचार का असाधारण कारण ये नहीं बनेगा इसलिए टीकाकार समानम शब्द का अर्थ करते हैं समान यानी ब्रह्म विचारे साधारणम न पुष्कल कारणम इत ये वेदाध्यन ब्रह्म, ब्रह्म विचार का साधारण कारण है न कि असाधारण कारण पुष्कल, पुष्कल कारण जिसको अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द के अर्थभूत आनन्तर्य का अवधि माना जाए, जापे प्रस्तुत किया जाए ऐसा असाधारण कारण वेद अध्ययन नहीं है अब ननु ननु ननुह कर्मावबोधानतरियम विशेष इसकी अवतरण टीका है इसको देखिए ननु संयोग यज्ञेन दानेन इत्यादि पृथक यज्ञानुतिया यदिमा ज्ञा विधीये सर्वापेक्षाणे वक्ष्यत तथा इति तदवोध ननु न तो ये कहते हैं एक पूर्वमीमांसा में संयोग पृथक्त्व न्याय आता है जैसे ब्रह्म सूत्र में अधिकरण है ना ऐसे पूर्व मीमांसा में भी अलग अलग अधिकरण है अधिकरणों का ही एक दूसरा नाम है न्याय तो एक अधिकरण है संयोग पृथक्वाधिकरण पूर्व मीमांसा का जैसे जिज्ञासा अधिकरण है तो जन्माद्य अधिकरण है समन्वय अधिकरण है ऐसे वो है संयोग पृथक्त्व अधिकरण और उस संयोग पृथक्त्व अधिकरण न्याय से व्यास बताएंगे तीसरे अध्याय में ज्ञान के बहिरंग साधन अंतरंग साधनों की चर्चा करते समय सर्वापेक्षा यज्ञादि श्रुते ऐसा एक सर्वापेक्षा अधिकरण आएगा यह ब्रह्म सूत्र का अधिकरण है तीसरे अध्याय में और उस सर्वापेक्षा अधिकरण में भगवान भाष्यकार बत, बताएंगे कि विविधिस यज्ञ दानेन तपसा अनासकेन यह श्रुति ब्रह्म ज्ञान का साधन कर्म है ऐसा कह रही है इस श्रुति से यज्ञादि कर्मों में ब्रह्मज्ञान साधनत्व का ज्ञापन होता है और उसमें आश्रय लिया गया संयोग पृथक्त्व न्याय का इसलिए क्या होगा तो ये कहा कि संयोग पृथकन्याय न यज्ञ दानेन दान न इत्यादि श्रुतिया यज्ञादि कर्माणी ज्ञानय विधीयते यज्ञादि कर्म ज्ञान के साधन के रूप से बताए जाते हैं यज्ञ दानेन इस नुति से ये निर्णय किया गया सर्वापेक्षा अधिकरण में और ब्रह्म सूत्र के इससे निकला कि जो पूर्व पूर्व तंत्र है पूर्व मीमांसा तो ब्रह्म ज्ञान के साधन कर्म है इसका निर्धारण हुआ स, आ, संयोग पृथक तो न्याय से उसका सहयोग मिला ना इसलिए तथाच पूर्व पूर्वतंत्रेण तद अवबोध पूर्वतंत्रेण या पूर्वमीमांसा से तद अवबोध यानी कर्म स्वरूप का निर्धारण ब्रह्म ज्ञान के साधन भूत कर्म का निर्धारण कर्म कर्म के स्वरूप का निर्धारण ये होगा पूर्व मीमांसा से ये हो जा, और यह हो जाएगा पुष्कल कारण असाधारण कारण धर्म जिज्ञासा में धर्म ज्ञान कारण नहीं है वो तो धर्म विचार होगा तब धर्म के स्वरूप का निर्धारण होगा और धर्म विचार से धर्म स्वरूप का निर्धारण जो हुआ वह धर्म स्वरूप का निर्धारण ये असाधारण कारण माना जाए ब्रह्म विचार का ये यहां पर शंका कर रहे हैं कि तथाच तथा पूर्वतंत्र तद अवबोध तो पूर्व पूर्वतंत्र पूर्व मीमांसा से जो संयोग पृथक्त्व तो न्याय आदि है उसी से क्या होगा कर्म स्वरूप का निर्धारण होगा और कर्म स्वरूप का निर्धारण ये धर्म जिज्ञासा की अपेक्षा ब्रह्म जिज्ञासा में विलक्षण कारण है विशेष कारण है वो पुष्कल कारण बनेगा असाधारण कारण बनेगा इस प्रकार की शंका की जा रही है मीमांसकों के द्वारा ननु इत्यादि से ये अवतरण में टीकाकार ने लिखा कि ननु संयोग पृथक पुन यज्ञ न दान इत्यादि श्रोतिया यज्ञादि कर्मी ज्ञानाय विधीयंत इति सर्वापेक्षा अधिकरणे वक्षते उस अधिकरण में व्याजी कहेंगे तथा जो पूर्वतंत्र है न तो पूर्वतंत्र से एक प्रकार से कर्म का स्वरूप निर्धारित होगा तब कर्म होगा और ज्ञान होगा ज्ञान का साधन ब्रह्मज्ञान का साधन कर्म को बताया गया ना तो ब्रह्मज्ञान ज्ञान के साधनभूत कर्म के स्वरूप का ज्ञान किससे होगा पूर्वतंत्र से तो पूर्वतंत्र से ब्रह्म आ, ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत कर्म का ज्ञान ये पुष्कल कारण माना जा इसी को अर्थ शब्द के अर्थभूत आनन्तर्य का अवधि माना जा इस प्रकार की शंका की जा रही है पूर्व पक्षी के द्वारा यहां हेदाध्यन तो साधारण कारण है ठीक हाँ। है वेद अध्ययन जरूरी है ये नहीं कहना चाहते ये कहना चाह रहे हैं कि कर्मानुष्ठान के लिए कर्म के स्वरूप का निर्धारण होना चाहिए और कर्म स्वरूप का निर्धारण होगा धर्म विचार से धर्म विचार विचारात्मक है पूर्व मीमांसा दर्शन पूर्व तंत्र तो पूर्व तंत्र जो है ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत कर्म के स्वरूप का निश्चायक है तो जब ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत कर्म के स्वरूप का निर्धारण पूर्वतंत्र से होगा तब कर्मानुष्ठान होगा तो ज्ञान होगा इसलिए ब्रह्म विचार में ये असाधारण कारण हो जाएगा जो धर्म विचार में कारण नहीं है और ब्रह्म विचार में ही कारण है ऐसा कर्म का स्वरूप निर्धारण कर्म का स्वरूप निर्धारण ये धर्म जिज्ञासा के पहले नहीं होता है लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा के पहले कर्म का स्वरूप निर्धारित होगा ये हो जाएगा असाधारण कारण इस प्रकार की शंका ननु इत्यादि से करने जा रहे हैं तो ये लिखते हैं कि ननु य कर्मावबोधान्तर विशेषः विशेषः यानी असाधारण कारण असाधारण कारण तो यह शब्द का अर्थ है ब्रह्म तो ब्रह्म में कर्मावोध का आनन्तर्य एक विशेष है यानी कर्मावोध ये असाधारण कारण है इसलिए आनन्तर्य का अवधि कर्मावबोध को माना जा और कर्मावबोध का साधन जो पूर्व मीमांसा है उसको भी माना जाए धर्म विचार को भी और धर्म विचार का भी कारण जो वेदाध्यन उसको भी माना जाए ऐसी ऐसा जाय रख करके ये एक शंका हुई कि ननु ननुह कर्मावबोधान्तर विशेष थोड़ी टीका है फिर इसका परिहार न इत्यादि से आएगा उससे पहले शंका का निराकरण आएगा तो शंका भाष्य पर ही थोड़ा सा व्याख्यान टीकाकार करते हैं जिज्ञासायाम विशेषो असाधारण कारणम असाधारण कारणम तो शब्द यह सर्वनाम है ब्रह्म जिज्ञासा का परामर्शक ननुह यहाँ वाला जो यह है भाष्य वाक्यस्थ यह शब्द वो ब्रह्म का परामर्शक है जो कर्म धर्म जिज्ञासा में कारण नहीं है ब्रह्म में ही कारण है ऐसा वो है कर्मावबोध ते कहते हैं कि ब्रह्म विशेष यानी असाधारणम कारणम विशेष शब्द कर दिया असाधारण कारण वो कौन होगा कर्मा बोध पूर्व में अवतरण टीका में टीकाकार ने संयोग पृथकन्याय का वो संकेत किया था ना शब्द प्रयोग हुआ था संयोग पृथक न्यायोग पृथक सूत्र बताया जा रहा है पूरा सूत्र ऐसा है ये कोष्टक में लिखा है इसका अर्थ है कहीं पाठ है कहीं नहीं है तो इसे देखिए कोष्टक में जो पाठ है एक उभयार्थत्वे संयोग पृथकम इति जैमिनी सूत्रम ये पूर्व मीमांसा का सूत्र है एक उभयार्थत्वे संयोग पृथकत्व इसका अर्थ बताते हैं टीकाकार सूत्र का तदर्थस्तु अने इस जैमिनी सूत्र का ये अर्थ है सूत्रस्थ एकस्य पद का अर्थ कर रहे हैं एकस्य कर्मण उभयाथत्व का अर्थ है अनेक फल संबंधे तो एक कर्म का अनेक फल के साथ साधन रूपेन संबंध होने पर क्या होगा तो संयोग पृथकम तो संयोग पृथकम में षष्टी तत्पुरुष समास है संयोगस्य से संयोग पृथकम पृथकत्व शब्द का अर्थ है भेद और संयोग शब्द का अर्थ टीकाकार बता रहे हैं पारिभाषिक शब्द है संयोग शब्द मीमांसा का इसलिए उसका अर्थ टीकाकार बता रहे हैं मीमांसा में जो संयोग शब्द का अर्थ है कि संयोग उभय संबंध बोधकम वाक्यम ये संयोग शब्द का अर्थ है यानी उभय के साथ संबंध को बताने वाला जो वाक्य उभय फल के साथ यानी अनेक फल के साथ एक कर्म का संबंध बताने वाला वाक्य हो जाएगा संयोग शब्द का अर्थ सूत्र सूत्र में जो संयोग पृथक ये एक पद है ना सामासिक पद है उसमें पूर्व पद है संयोग और इस संयोग पद का अर्थ है उभय संबंध बोधक वाक्य और तस् पृथकत्व और पृथकत्व का अर्थ कर दिया भेद तस्य संयोग संयोगस्य संयोगस्य याने उभय संबंध बोधक से वाक्य याने भेद तो ये होगा संयोग भेद ये हेतु है यानी कारण है एक कर्म का अनेक फल के साथ संबंध में कारण कौन है तो अनेक अनेक के साथ संबंध बोधक वाक्य का भेद वाक्य भेद है यदि संयोग भेद है तो फिर एक कर्म का अनेक फल के साथ संबंध निश्चित होगा ये एक उभयाथत्व प्रिथक्ट्व। ये जो सूत्र हैं इसका अर्थ निकलेगा और इसी न्याय के आधार पर ये कहते हैं कि ततस्य अत्रापि ततच फलकानाम अपि यज्ञेन दानेन इत्यादि वचना ज्ञानाथ तो ये जो ज्योतिषोमादि कर्म है इनका स्वर्ग आदि फल है और यज्ञन न तपसा ना सके यह श्रुति ज्ञान का साधन भी यज्ञ आदि को कह रही है ज्योतिषोमादि कर्मों को कह रही है तो ज्योतिषोमादि एक कर्म रूप साधन हुआ जिसका स्वर्ग रूप फल के साथ भी और ब्रह्मज्ञान रूप फल के साथ भी संबंध कथन हो रहा है इसमें हेतु क्या बनेगा तो वो उभय संयोग पृथक अने फल बोधक वाक्य का भेद तो ज्योतिषमादि का स्वर्ग आदि फल बोधक वाक्य एक अलग है और यहां वेदांत में बृहदारण्य में यज्ञन दानेन तपसा ना सके नाक्य ब्रह्म ज्ञान भी ज्योतिषोमादि यज्ञादि कर्मों का फल है ये बताने वाला है तो ये संयोग पृथक तो यहां विद्यमान है हेतु इसलिए जो स्वर्ग आदि के साधन हैं वे ही ज्ञान के भी साधन बन जाते हैं ऐसा संयोग पृथक न्याय बता रहा है उसमें हेतु है संयोग पृथक्व एक ही साधन का अनेक फल के साथ संबंध बताने वाले अनेक वाक्यों का विद्यमान होना वाक्य भेद तो इस प्रकार ये जो ननु इत्यादि से शंका हुई कि ब्रह्म जिज्ञासा में ये कर्मावबोध ये पुष्कल कारण होने के कारण उसका आनंतरीय अर्थ शब्द के अर्थभूत आनंद में माना जा उसे अवधि माना जा कर्मावबोध को ये जो पूर्व पक्ष की शंका रहेगी इसका निराकरण न इत्यादि से सिद्धांति कर रहे हैं तो न इत्यादि का अवतरण है टीका में परिहरती यानी जो शंका हुई ब्रह्म जिज्ञासा में कर्मावबोध का आनंतरीय अथ शब्द बता रहा है इस विषयक जो शंका थी इसका परिहार न धर्म जिज्ञासाया इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार करते हैं ये परिहरती का अर्थ निकलेगा परिहरती न इत्यादि न अब भाष्य में देखिए न धर्म जिज्ञासाया अपि अधित वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ते कहते ब्रह्म जिज्ञासा यानी ब्रह्म विचार करने से पहले भी जो अधित वेदांत है ज्ञान कांड का जिसने मैंने पूरा वेद अध्ययन कर लिया तो ज्ञान का ज्ञान कांड का भी अध्ययन कर लिया वेद का उच्चारण सीखना ये वेद अध्ययन है तो अधित वेदांतस्य से जब वेद अध्ययन कर रहा था स्वाध्यायो अध्यतव्य इस विधि से प्रेरित होकर के वेदाध्यन किया उसमें ज्ञान कांड भी आ गया समस्त वेद का अध्ययन किया है ना कर्म कांड ज्ञान कांड दोनों का अध्ययन हुआ और व्याकरण आदि जो का भी अध्ययन हो चुका है युत्पन्न चित्त है तो उसे अधित वेदांत अधिकारी विशेष को धर्म पूर्व मीमांसा से धर्म विचार करने से पहले भी ये ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है जन्मांतरीय कर्म के अनुष्ठान वशात या और उपासना के अनुष्ठान वशात शुद्ध चित्त है तो इसलिए यदि वे तरथा ब्रह्मचर्याद वृहाद्वा वनाद व श्रुति कहती हैं तो वेदांतस्य प्राग अधर्म जि जिग्यास जिज्ञास अः ब्रह्म जिज्ञासा उपपन्न हो जाती है थोड़ी स्पर्टिका इस है इसको टीका को देखिए अयम आशय ये जो धर्म जिज्ञासाया जिग्यासा, प्रागेदात ब्रह्मजिज्ञासपत्ते भाष्यवाक्य है इसका अभिप्राय टीकाकार बताते हैं अयमाशय इत्यादि से नावत पूर्वतंत्रस्थ न्यायसहस्रम ब्रह्मज्ञाने तद्विचारे वा पुष्क कारण ये सिद्धांति का अभिप्राय है वाक्य लिखते समय भगवान भाष्यकार ने ये सब अभिप्राय ध्यान में रख करके वाक्य लिखा है कहते हैं सबसे पहले तो ये हमको कहना है कि पूर्व तंत्रस्थ जो न्याय सहस्त्र है पूर्व मीमांसा में एक हजार अधिकरण है बारह अध्याय हैं धर ब्रह्म सूत्र में तो चार अध्याय हैं और एक सौ बानबे अधिकरण हैं 555 सूत्र हैं हजार से भी ज्यादा सूत्र हैं और हजार तो अधिकरण ही है एक हजार अधिकरण है इसलिए कहते हैं कि पूर्व तंत्रस्थम न्याय सहस्त्रम ब्रह्मज्ञाने तद विचारे व पुष्कलम कारणम न न कान्वय कारण के साथ लगाइए कि ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विचार का असाधारण आस, कारण पूर्व मीमां एक भी अधिकरण नहीं कोई अधिकरण नहीं है तो पूर्व पूर्वतंत्र न्याय सहस्त्रम न पुष्कलम कारणम क्यों तो कहते हैं तस्य धर्म निर्णय मात्र हेतुत्वात् जो 1000 अधिकरण है पूर्व मीमांसा के वे धर्म के स्वरूप का निर्धारण मात्र करते हैं धर्म निर्णय में कारण है मात्र शब्द व्यावर्तक हैं उनमें ब्रह्म ज्ञान की या ब्रह्म विचार की कारणता का व्यावर्तक है मात्र शब्द धर्म निर्णय मात्र में जो मात्र शब्द है वह बताता है धर्म निर्णय को छोड़ करके जो ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विचार है इसकी कारणता न्याय पूर्व मीमांसा के न्यायों में यानी अधिकरणों में नहीं है ये बताएगा कौन मात्र शब्द केवल धर्म निर्णय का कारण है वे नापि कर्म निर्णय तो कहते हैं ठीक है मान लेते हैं कि पूर्व मीमांसा के अधिकरण को ब्रह्म ज्ञान का या ब्रह्म विचार का कारण नहीं माना जाता नहीं मानेंगे लेकिन पूर्व मीमांसा के अधिकरणों से जो कर्म का निर्णय हुआ कर्म स्वरूप का जो निर्धारण हुआ उस निर्धारण को ब्रह्म ज्ञान में या ब्रह्म विचार में कारण मान लो ऐसा यदि आग्रह करते हैं मीमांसक तो उस आग्रह को भी ठुकरा रहे हैं उनके सिद्धांति कि नापि कर्म निर्णय यानी कर्म ज्ञान भी जो पूर्व मीमांसा के अधिकरणों से कर्म का स्वरूप निश्चित हुआ कर्म स्वरूप निश्चय हुआ वह निश्चय भी कारण नहीं है क्यों तो कहते इसलिए कि तस्य तस्वुष्ठान हेतुत्वाद स्वरूप का निर्धारण होने से कर्म का अनुष्ठान कर्माधिकारी करेगा इसलिए कर्म निर्णय तो कर्म स्वरूप निर्णय तो कर्मानुष्ठान का कारण है ब्रह्म विचार या ब्रह्म ज्ञान का कारण नहीं है ये निकला और आगे ये कहते हैं कि धर्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान आप कह रहे हो ब्रह्म ज्ञान का कारण धर्म ज्ञान को माना जाए का मतलब हुआ धर्म ज्ञान है कारण और ब्रह्म ज्ञान है कार्य तो इनमें कहते हैं जैसे कारण की कार्य में व्याप्ति होती है कारण से व्याप्त होता है कार्य ऐसे ब्रह्मज्ञान धर्मज्ञान से व्याप्त हो यह नहीं देखा गया या ब्रह्मज्ञान की, की व्याप्ति धर्मज्ञान में धर्मज्ञान की व्याप्ति ब्रह्मज्ञान में यह सब नहीं देखी गई नहीं धूमाग्नियो इव धर्म ब्रह्मनूर व्याप्ति अस्ति। तो जैसे कारणम दृष्टु कार्यम दृष्ट कारणम अनुमियते होता है तो ऐसे धर्म को देख करके ब्रह्म का अनुमान होता है यदि तो मानना पड़ेगा ब्रह्म को कारण और धर्म को कार्य जैसे अग्नि कारण है वह व्यापक है और धूम व्याप्य है तो व्याप्य धूम को दूर से पर्वत आदि में देखते हैं अग्नि का अनुमान करते हैं ऐसे क्योंकि धूम में अग्नि की व्याप्ति है ऐसे ब्रह्म की धर्म में व्याप्ति होती यदि तो ब्रह्म का व्याप्य धर्म निर्णय धर्म का निश्चय ब्रह्म निश्चय में कारण बनता लेकिन ऐसा नहीं है ये कह रहे हैं कि नहीं धूम धूमाग्नियो युव धर्म ब्रह्मण और व्याप्ति अस्ति, धूम और अग्नि की जैसे व्याप्ति है व्याप्य व्यापक भाव संबंध है अग्नि व्यापक है धूम व्याप्य है ऐसे धर्म ब्रह्म में व्याप्य व्यापक भाव संबंध नहीं है यमज्ञात ब्रह्म ज्ञानम भवेत, यदि व्याप्ति होती धर्म में ब्रह्म की तो व्याप्य धर्म ज्ञान से उसका व्यापक धर्म का व्यापक ब्रह्म का ज्ञान मानते लेकिन ऐसा नहीं है यद्यपि शुद्धि विवेकादि द्वारा कर्माणि हेतव यद्यपि हम कर्म को सर्वापेक्षाच च यज्ञादि श्रुते इस अधिकरण में हमारे आचार्य वेदांत के व्यास जी ने कहा है ब्रह्म ज्ञान का साधन कर्म है इसलिए ब्रह्म ज्ञान का साधन कर्म को मानते हैं तो वो कह रहे हैं लेकिन साक्षात साधन नहीं है तो यद्यपि शुद्धि विवेकादि द्वारा कर्माणी हेतव ब्रह्म ज्ञानम प्रति ऐसा लगाना कि ब्रह्म ज्ञान के प्रति ब्रह्म ज्ञान के प्रतिबंधक प्रति अशुद्धि अविवेक विवेकादि के व्यावर्तक बन करके चित्त को शुद्ध करते हैं शुद्ध चित्त में नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है और अनित्य वस्तु के प्रति वैराग्यादि के हेतु बन करके कारण बन जाते हैं परंपराया ये कर्म ब्रह्म ज्ञान के यद्यपि तो भी कहते तथापि तेषाम नाधिकारी विशेषणत्व तो भी कर्म को यहाँ अधिकारी का विशेषण नहीं माना जा सकता अधिकारी के विशेषण को तो जो बनेंगे वो हो जाएंगे आनन्तर्य के अवधि वे वेदांत विचार के अधिकारी के हाँ वेदांत विचार के अधिकारी के जो विशेषण बनेंगे वे हो जाएंगे आनंदर्य के अवधि ब्रह्म विचार के असाधारण कारण जिनके अधिकारी में आने से उन विशेषणों से युक्त अधिकारी के द्वारा कृत ब्रह्म विचार फल परसायी ही होता है ब्रह्म का आत्मरूप से अवधारण कराता ही कराता है यदि अधिकार संपन्न होकर के अधिकारी ब्रह्म विचार करता है तो इसलिए उनको कहा जाएगा पुष्कल कारण ब्रह्म विचार का वह अधिकारी के विशेषण को वे हैं साधन चतुष्टय नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य शम दमादिष्ट संपत्ति मुमुक्षा उनमें यह कर्म नहीं उल्टा कर्म का त्याग उपरती शब्द से कहा जा रहा है वह साधन चतुष्टय में आता है और कर्मानुष्ठान तो चित्त को शुद्ध करता है विवेक जो प्रथम साधन है साधन चतुष्टय में अधिकारी का विशेषण उस विवेक के उदय के लिए चित्त का शुद्ध होना जरूरी है शुद्ध चित्त में ही नित्यानित्य वस्तु विवेक का उदय होता है और वह चित्त शुद्धि कर्मानुष्ठान से होती है इसलिए जो ब्रह्म विचार का असाधारण कारण बताया जा रहा है साधन चतुष्टय उसमें से प्रथम जो साधन है विवेक उसको जिस चित्त में उत्पन्न होना है उस चित्त की शुद्धि में कारण बनता है प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा ये कर्म परंपरा साधन है इसलिए वो आनंदर्य का अवधि नहीं बनेगा कर्मावबोध भी नहीं होगा वेदाध्यन भी नहीं होगा पूर्व मीमांसा के अधिकरण भी नहीं होंगे उनसे कर्म का निर्णय भी कारण नहीं बनेगा और कर्म भी आनंदर्य का अवधि नहीं बनेगा कर्म भी करने के बाद शुद्ध चित्त हुआ नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ तो माना जाता है वो अब ब्रह्म विचार का पुष्कल कारण असाधारण कारण चार में से एक आ गया इस दृष्टि से यहां पर कहते हैं कि तथापि तेसाम नाधिकारी विशेषणत्व इसमें तेशाम से लेना है कर्मों को तो कर्म नाम अधिकारी विशेषण न क्यों तो कहते जन्मांतर कृतानाम अज्ञात फल हेतु तो, तो तेशाम शब्द से ग्राह्य कर्मों का अज्ञातानाम तथा तो जन्मांतर कृतानाम ये दो विशेषण है कर्मों के कि जो जन्मांतर में किए हुए अज्ञात कर्म है अनुष्ठित वे भी चित्त शुद्धि के हेतु बन जाते हैं तो तेषाम फल हेतुत्वात जन्मांतर कृतानाम अज्ञातानाम अपि अभी तेम फल हेतुत्वात्म चित्त शुद्धि रूपी फल के हेतु वे बन गए इसलिए उनको कर्मों को अधिकारी का विशेषण नहीं माना जाएगा और अधिकारी के विशेषण भूत साधन चतुष्टय के आनंदर्य को बताता है अथ शब्द अधिकारी विशेषणम ज्ञामानम प्रवृत्ति पुष्कल कारणम आनंतरिय अवधित्व वक्तव्यम इसलिए वो आनन्तर्य के अवधि के रूप में जिस असाधारण कारण को बताना है वो असाधारण कारण होगा ज्ञामान अज्ञात नहीं और वो अधिकारी का विशेषण होगा तो अधिकारी विशेषण ज्ञामान तो जो भाषमान अधिकारी का विशेषण है ब्रह्म विचार में प्रवृत्ति का असाधारण कारण बनेगा वो आनन्तर्य के अवधि के रूप में कहना होगा अत कर्माणी तदव तन्याय वा वावधि न ब्रह्म इति न ब्रह्म जिज्ञासाया धर्म आनंतरियम इति तो ये कहते हैं अतः यानी इस कारण से अभी तक का जो विचार हुआ टीका में अयम आशय से लेकर के इस हेतु के कारण कर्मों को या कर्म ज्ञान को या कर्म के निर्णायक अधिकरणों को पूर्व मीमांसा के अर्थ शब्द के अर्थ भूत तो आनन्तर्य का अवधि नहीं कहा जा सकता ना अवधि इसीलिए कहते हैं इति यानी इस कारण से न ब्रह्म जिज्ञासा या धर्म जिज्ञासा आनंदरियम ब्रह्म जिज्ञासा में धर्म जिज्ञासा का आनन्तर्य नहीं है धर्म विचार के अनंतर ब्रह्म विचार करें ये अर्थ अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का नहीं होगा अब ननु इत्यादि टीका है आगे वाले भाष्य की अवतरण टीका इस पर चर्चा करेंगे हम लोग परसों अनगा